अपेंडिक्स टू कितने बजे हैं क्या समय हुआ है एक बजा है दो बजे हैं तीन बजने वाले हैं चार बज चुके हैं सवा चार है सवा तीन बजे हैं डेढ़ बजा है ढाई बजे हैं साढ़े तीन बजे हैं साढ़े चार बजे हैं पौने बजा है पौने दो बजे हैं तीन बजकर दस मिनट हैं पाँच बजने में पाँच मिनट बाकी हैं तुम कितने बजे आओगे किस समय एक बजे दो बजे दो बजे के बाद दो बजे से पहले रात दो बजे सुबह पाँच बजे सुबह दस बजे दिन ग्यारह बजे दोपहर एक बजे दोपहर तीन बजे रात दस बजे रात ठीक दस बजे चार बजकर ग्यारह मिनट पर पाँच बजने में पाँच मिनट पर